कौरवों में वृद्ध बड़े प्रतापी पितामा भीष्म ने उस दुर्योधन के हृदय में हर्ष उत्पन्न करते हुए उच्च स्व ऐसी सिंह की दहाड़ के समान गरज कर शंख बजाया इसके पश्चात शंख और नगारे तथा ढोल वृदंग और नरसिंह आदिबाजी एक साथ ही बज उठे उनका वह शब्द बड़ा भयंकर हुआ इसके अनंतर सफेद घोड़ों ऐसी युक्त उत्तम रथ में बैठे श्री कृष्ण महाराज और अर्जुन ने भी अलौकिक शंख बजाये श्री महाराज ने पांच नामक अर्जुन ने देवदत्त नामक और भयानक कर्म वाले भीमसेन ने पौंड्र नामक महाशंख बजाया उनके पुत्र राजा युधिष्ठर ने अनंत विजय नामक और नकुल तथा सहदेव ने सुघोष और मणिपुष्पक नामक शंख बजाये श्रेष्ठ धनुष वाले काशीराज और महारथी शिखंडी एवं भ्रष्ट जिम्म तथा राजा विराट और अजेय सात्य की राजा द्रुपद एवं द्रौपदी के पांचों पुत्र और बड़ी भुजा वाले सुभद्रा पुत्र अभिमन्यु इन सभी ने हे राजन सब और ऐसी अलग अलग शंख बजाये और उस भयानक शब्द ने आकाश और पृथ्वी को भी बुंजाते हुए धात राष्ट्रों के अर्थात आपके पक्ष वालों के, के हृदय विदीर्ण कर दिए हे राजन इसके बाद अपिध्वज अर्जुन ने मोर्चा बांधकर कर डटे हुए धृत संबंधियों को देखकर उस शस्त्र चलने की तैयारी के समय धनुष उठाकर ऋषिकेश श्री कृष्ण महाराज ऐसी यह वचन कहा है अच्छुत मेरे रथ को दोनों सेनाओं के बीच में खड़ा कीजिए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 जनार्दन धुतरा के पुत्रों को मारकर हमें क्या प्रसन्नता होगी इन आत्माइयों को मारकर तो हमें पाप ही लगेगा अतएव है माधव अपने ही बांधव ध्वतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं, क्योंकि अपने ही कुटुम्ब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे यद्यपि लोभ से भ्रष्टचित हुए ये लोग कुल के नाश ऐसी उत्पन्न दोष और मित्रों ऐसी विरोध करने में पाप को नहीं देखते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 लुप्त हुई पिंड और जल की क्रिया वाले अर्थात श्राद्ध और तर्पण ऐसी वंचित इनके पितर लोग भी अधोगति को प्राप्त होते हैं इन वर्ण संकर कारक दोषो ऐसी कुल गतियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं हे जनार्दन जिनका कुल धर्म नष्ट हो गया है ऐसे मनुष्यों का अनिश्चित काल तक नरक विवास होता है ऐसा हम सुनते आए हैं हाँ शोक हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हो गए हैं जो राज्य और सुख के लुभ ऐसी स्वजनों को मारने के लिए उद्यत हो गए हैं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 इसलिए इन महानुभाव गुरुजनों को न मारकर मैं इस लोक में भिक्षा का अन्न भी खाना कल्याण समझता हूँ क्योंकि गुरुजनों को मारकर भी इस लोक में रुद्र से सने हुए अर्थ और कामरू भोगों को ही तो कहूँगा हम यह भी नहीं जानते कि हमारे लिए युद्ध करना और न करना इन दोनों में से कौन सा श्रेष्ठ है अथवा यह भी नहीं जानते की उन्हें हम जीते या हमको भी जीते और जिनको मार हम जीना भी नहीं चाहते वे ही हमारे आत्मीय धता के पुत्र हमारे मुकाबले में खड़े है इसलिए पायरता रूप दोष से उपहत हुआ स्वभाव वाला तथा धर्म के विषय में मोहजित हुआ मैं आपसे पूछता हूं कि जो साधन निश्चित कल्याणकारक हो वह लिए कहिए क्योंकि मैं आपका शिष्य हूं इसलिए आपके शरण हुए मुझको शिक्षा दीजिए क्योंकि भूमि में निष्कंटक धन धान्य सम्पन्न राज को और देवताओं के स्वामी पने को प्राप्त होकर भी मैं उस उपाय को नहीं देखता हूँ जो मेरी इंद्रियों को सुखाने वाले शोक को दूर कर सके संजय बोले हे राजन निंद्रा को जीतने वाले अर्जुन अंतरयामी श्री कृष्ण महाराज के प्रति इस प्रकार कहकर फिर श्री गोविंद भगवान से युद्ध नहीं करूँगा यह स्पष्ट कहकर चक हो गए हे भरतृत राष्ट्र अंतर्यामी श्री कृष्ण महाराज दोनों सेनाओं के बीच में शोक करते हुए उस अर्जुन को हंसते हुए से यह वचन बोले श्री भगवान बोले हे अर्जुन तू न शोक करने योग्य मनुष्यों के लिए शोक करता है और पंडितों के वचनों को कहता है परंतु जिनके प्राण चले गए हैं उनके लिए और जिनके प्राण नहीं गए हैं उनके लिए भी पंडित जिन शोक नहीं करते न तो ऐसा ही है कि मैं किसी काल में नहीं था तू तो नहीं था अथवा ये राजा लोग नहीं थे और न ऐसा ही है की इससे आगे हम सब नहीं रहेंगे जैसे जीवात्मा की इस गृह में बालकपन जवानी और वृद्धावस्था होती है वैसे ही अन्य शरीर की प्राप्ति होती है उस विषय में धीर पुरुष मोहित नहीं होता हे कुंती पुत्र सर्दी गर्मी और सुख दुख को देने वाले इंद्रियों और विषयों के संयोग तो उत्पत्ति विनाशशील और अनित्य हैं। इसलिए हे भारत उनको तो सहन कर क्योंकि हे पुरुष श्रेष्ठ दुख सुख को समान समझने वाले जिस धीर पुरुष को ये इंद्रियों और विषयों के संयोग व्याकुल नहीं करते वह मोक्ष के योग्य होता है असत वस्तु की तो सत्ता नहीं है और सबका अभाव नहीं है इस प्रकार इन दोनों का ही तत्व तत्व वैज्ञानिक पुरुषों द्वारा देखा गया है नाश रहित तो तू तो उसको जान जैसे यह संपूर्ण जगत दृश्य व्याप्त है उस अविनाश का विनाश करने में कोई भी समर्थ नहीं है इस नाश रहित अप्रमेय नित्य स्वरूप जीवात्मा के ये सब शरीर नाशवान कहे गए हैं इसलिए हे भरतवंशी अर्जुन तू तो युद्ध कर जो इस आत्मा को मारने वाला समझता है तथा तो तो जो इसको मरा मानता है वे दोनों ही नहीं जानते क्यूँकी यह आत्मा वास्तव में न तो किसी को मारता है और न किसी के द्वारा मारा जाता है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 यह आत्मा अचिंत्य है और यह आत्मा विकार रहित कहा जाता है इससे है अर्जुन इस आत्मा को उपयुक्त प्रकार से जानकर तू शोक करने को योग्य नहीं है अर्थात तुझे शोक करना उचित नहीं है किंतु यदि तू तो इस आत्मा को सदा जन्मने वाला तथा सदा मरने वाला मानता हो तो भी महाबाहो तू इस प्रकार शोक करने को योग्य नहीं है क्यूँकी इस मान्यता के अनुसार जन्मे हुए की मृत्यु निश्चित है और मरे हुए का जन्म निश्चित है इससे भी इस बिना उपाय वाले विषय में तो शोक करने को योग्य नहीं है हे अर्जुन संपूर्ण प्राणी जन्म से पहले अप्रकट थे और मरने के बाद भी अप्रकट हो जाने वाले हैं। केवल बीच में ही प्रकट हैं, फिर ऐसी स्थिति में क्या शोक करना है कोई एक वहाँ पुरुष ही इस आत्मा को आश्चर्य की भांति देखता है और वैसे ही कोई दूसरा वहा ही इसके तत्व का आश्चर्य की भाँति वर्णन करता है तथा दूसरा कोई अधिकारी पुरुष ही इसे आश्चर्य की भाँति सुनता है और कोई कोई तो को सुनकर भी इसको नहीं जानता हे अर्जुन यह आत्मा सब के शरीरों में सदा ही अवध है इस कारण संपूर्ण प्राणियों के लिए तू शो करने के योग्य नहीं है तथा अपने धर्म को देखकर भी तू भय करने योग्य नहीं है अर्थात तुझे भय नहीं करना चाहिए क्योंकि क्षत्रिय के लिए धर्म युक्त युद्ध ऐसी बढ़कर दूसरा कोई कल्याणकारी कर्तव्य नहीं है पार्थ अपने आप प्राप्त हुए और खुले हुए स्वर्ग के द्वार रूप इस प्रकार के युद्ध को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 तेरे मैरी लोग तेरे सामर्थ्य के निंदा करते हुए तुझे बहुत से न कहने योग्य वचन भी कहेंगे उससे अधिक तो खुद क्या होगा या तो तू तो युद्ध में मारा जाकर स्वर्ग को प्राप्त होगा अथवा संग्राम में जीत कर पृथ्वी का राज्य भोगेगा इस कारण ही अर्जुन तू तो युद्ध के लिए निश्चय करके खड़ा हो जाय पराजय लाभ हानि और सुख दुख को समान समझ कर, उसके बाद युद्ध के लिए तैयार हो जा इस प्रकार युद्ध करने ऐसी तू पाप को नहीं प्राप्त होगा हे पार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 किंतु अस्थिर विचार वाले विवेकहीन सकाम मनुष्यों की बुद्धियाँ निश्चय ही बहुत भेदोवाली और अनंत होती हैं। है अर्जुन जो भोगों में तन्मय हो रहे हैं जो कर्म फल के प्रशंसक वेद वाक्यो में ही प्रीति रखते हैं जिनकी बुद्धि में स्वर्ग ही परम प्राप्य वस्तु है और जो स्वर्ग से बढ़कर दूसरे कोई वस्तु ही नहीं है ऐसा कहने वाले है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 तीनों गुणों के कार्य रूप समस्त भोगों एवं उनके साधनों का प्रतिपादन करने वाले हैं इसलिए तू उन भोगों एवं उनके साधनों में आसक्ति हीन हर्ष शुकाधि द्वंदो ऐसी रहें नित्य वस्तु परमात्मा में स्थित योग क्षय को न चाहने वाला और स्वाधीन अंत वाला हो सब ओर से परिपूर्ण जलाशय के प्राप्त हो जाने आरोप छोटे जलाशय में मनुष्य का जितना प्रयोजन रहता है ब्रह्म को तत्व ऐसी जानने वाले ब्राह्मण का समस्त वेदों में उतना ही प्रयोजन रह जाता है तेरा कर्म करने में ही अधिकार है उसके फलों में कभी नहीं इसलिए तू कर्मों के फल का हेतु न हो तथा तेरे कर्म न करने में भी आसक्ति न हो है धनंजय तू तो आसक्ति को त्याग कर तथा सिद्धि और असिधि में समान बुद्धि वाला होकर योग में स्थित हुआ कर्तव्य कर्म कर समत्व ही योग कहलाता है इस समत्व बुद्धि योग ऐसी सकाउ कर्म अत्यंत ही निम्न श्रेणी का है इसलिए हे धनंजय तू संग बुद्धि में ही रक्षा का उपाय ढूँढ अर्थात बुद्धि योग का ही आचना ग्रहण कर क्योंकि फल के हित बनने वाले अत्यंत नीन है समबुद्धि युक्त पुरुष पुण्य और पाप दोनों को इसी लोक में त्याग देता है अर्थात उनसे मुक्त हो जाता है इससे तू समत्व रूप योग में लग जा यह समत्व रूप योग ही कर्मों में कुशलता है अर्थात कर्म बंधन से छूटने का उपाय है क्योंकि सम बुद्धि ऐसी युक्त ज्ञानी जन कर्मो ऐसी उत्पन्न होने वाले फल को त्याग कर जन्म रूप बंधन ऐसी मुक्त हो निर्विकार परम बद को प्राप्त हो जाते हैं जिस काल में तेरी बुद्धि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 परंतु उनमें रहने वाली आसक्ति निवृत्त नहीं होती इस चित्रंगी पुरुष की तो आसक्ति भी परमात्मा का साक्षात्कार करके निवृत्त हो जाती है हे अर्जुन आसक्ति का नाश न होने के कारण ये प्रमथ स्वभाव वाली इंद्रिया यत्न करते हुए बुद्धिमान पुरुष के मन को भी बलात् लेती हैं। इसलिए साधक को चाहिए की वह उन संपूर्ण इंद्रियों को वशवी करके समाहित चित्त हुआ मेढ पारायण होकर ध्यान में बैठे क्यूँकी जिस पुरुष की इंद्रिया वशवी होती है उसी की बुद्धि स्थिर हो जाती है विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की उन विषयों में आसक्ति हो जाती है आसक्ति से उन विषयों की कामना उत्पन्न होती है और कामना में विघ्न पड़ने ऐसी क्रोध उत्पन्न होता है क्रोध से अत्यंत मूढ़ भाव उत्पन्न हो जाता है मूढ़ भाव ऐसी स्मृति में भ्रम हो जाता है स्मृति में भ्रम हो जाने ऐसी बुद्धि अर्थात ज्ञान शक्ति का नाश हो जाता है और बुद्धि का नाश हो जाने ऐसी यह पुरुष अपनी स्थिति ऐसी गिर जाता है परन्तु अपने अधीन दिए हुए अंतकरण वाला साधक अपने वश में की हुई राग द्वेष से रहित इंद्रियों द्वारा विषयों में विचरण करता हुआ अंतकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है अंतकरण की प्रसन्नता होने पर इसके संपूर्ण दुखों का अभाव हो जाता है और उस प्रसन्न चित्त वाले कर्म की बुद्धि शीघ्र ही सब और ऐसी हट कर, एक परमात्मा में ही भली भांति स्थिर हो जाती है न जीते हुए मन और इंद्रियों वाले पुरुष में निश्चयात्म का बुद्धि नहीं होती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 वैसे ही सब भोग जिस पुरुष में किसी प्रकार का विकार उत्पन्न किए बिना ही समा जाते हैं वही पुरुष परम शांति को प्राप्त होता है भोगो को चाहने वाला नहीं जो पुरुष संपूर्ण कामनाओं को त्याग कर ममता रहित अहंकार रहित और स्प्रह रहित हुआ विचरता है वही शांति को प्राप्त होता है अर्थात वह शांति को प्राप्त है अर्जुन यह ब्रम्ह को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है इसको प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता और अंत काल में भी इस ब्राह्मण स्थिति में सख्त होकर ब्रह्मानंद को प्राप्त हो जाता है द्वितीय अध्याय समाप्त श्री परमात्म नमः। श्रीमद् श्रीमद भगवदगीता अथ तृतीय अध्यायः कर्मयोग अर्जुन बोले हे जनार्दन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 संपूर्ण प्राणी अन्न से उत्पन्न होते हैं अन्न की उत्पत्ति वृष्टि से होती है वृष्टि यज्ञ से होती है और यज्ञ वह कर्मों से उत्पन्न होने वाला है कर्म समुदाय को तुम वेद ऐसी उत्पन्न और वेद को अविनाशी परमात्मा से उत्पन्न हुआ जान इससे सिद्ध होता है की सर्वव्यापी परम अक्षर परमात्मा सदा ही यज्ञ में प्रतिष्ठित है हे पार्थ जो पुरुष इस लोक में इस प्रकार परंपरा से प्रचलित सृष्टि चक्र के अनुकूल नहीं मरता, अर्थात अपने कर्तव्य का पालन नहीं करता वह इंद्रियों के द्वारा भोगों में रमण करने वाला पापायु पुरुष व्यक्त ही जीता है जो मनुष्य आत्मा में ही रमण करने वाला और आत्मा में ही तृप्त तथा आत्मा में ही संतुष्ट हो उसके लिए कोई कर्तव्य नहीं है उस महापुरुष का इस विश्व में न तो कर्म करने ऐसी कोई प्रयोजन रहता है और न कर्मो में न करने ऐसी ही कोई प्रयोजन रहता है तथा सपूर्व प्राणियों में भी इसका किंचन मात्र तो भी स्वार्थ का संबंध नहीं रहता इसलिए तू तो निर आसक्ति से रहित होकर सदा कर्तव्य कर्म को भली भाती करता रहा क्योंकि आसक्ति से रहित होकर कर्म करता हुआ मनुष्य परमात्मा को प्राप्त हो जाता है जनक आदि ज्ञानी जन भी आसक्ति रहित कर्म द्वारा ही परम सिद्धि को प्राप्त हुए थे इसलिए तथा लोक संग्रह को देखते हुए भी तू तो कर्म करने को ही योग्य है अर्थात तुझे कर्म करना ही उचित है श्रेष्ठ पुरुष जो जो आचरण करता है अन्य पुरुष भी पैसा वैसा ही आचरण करते हैं वह जो कुछ प्रमाण कर देता है समस्त मनुष्य समुदाय उसी के अनुसार बरतने लग जाता है hey अर्जुन मुझे इन तीनों लोगों में न तो कुछ कर्तव्य है और न कोई भी प्राप्त करने योग्य वस्तु अप्राप्त है तो भी मैं कर्म में ही बरतता हूँ क्यूँकी हे पार्थ यदि कदाचित मैं सावधान होकर कर्मो में न बरतू तो बड़ी हानि हो जाए क्यूँकी मनुष्य सब प्रकार ऐसी मेरे ही मार्ग का अनुसरण करते हैं इसलिए यदि मैं कर्म न करूँ तो ये सब मनुष्य नष्ट भ्रष्ट हो जाएं और मैं संकटता का करने वाला हूँ तथा तो इस समस्त प्रजा को नष्ट करने वाला बनूं। हे भारत कर्म में आसक्त हुए अज्ञानी जन जिस प्रकार कर्म करते हैं आसक्ति रहित विद्वान भी लोक संग्रह करना चाहता हुआ उसी प्रकार कर्म करे परमात्मा के स्वरूप में अटल स्थित हुए ज्ञानी पुरुष को चाहिए कि की वह शास्त्र विदित कर्मो में आसक्ति वाले अज्ञानियों की बुद्धि में भ्रम अर्थात कर्मो में अश्रद्धा उत्पन्न न करे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 मेरे और तेरे बहुत से जन्म हो चुके हैं उन सब को तू नहीं जानता कि अविनाशी स्वरूप होते हुए भी प्रकट होता हूँ हे भारत जब जब धर्म की हानि और अधर्म की वृद्धि होती है तब तभी मैं अपने रूप को रचता हूँ अर्थात साकार रूप से लोगो के सम्मुख प्रकट होता हूँ साधु पुरुषों का उद्धार करने के लिए पाप कर्म करने वालों का विनाश करने के लिए और धर्म की अच्छी तरह से स्थापना करने के लिए मैं युग युग में प्रकट हुआ करता हूँ अर्जुन मेरे जन्म और कर्म दिव्य निर्मल और अलौकिक हैं। इस प्रकार जो मनुष्य तत्व से जान लेता है वह शरीर को त्याग कर फिर जन्म को प्राप्त नहीं होता किन्तु मुझे ही प्राप्त होता है पहले भी जिनके राग भय और क्रोध सर्वथा नष्ट हो गए थे और जो मुझे अन्य प्रेम पूर्वक स्थित रहते थे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 इन चार वर्णों का समूह गुण और कर्मों के विभाग पूर्वक मेरे द्वारा रचा गया है इस प्रकार उस सृष्टि रचनादि के कर्म का कर्ता होने पर भी मुझ अविनाशी परमेश्वर को तू वास्तव में अकर्ता ही जान कर्मों के फल में मेरी स्प्रेहा नहीं है इसलिए मुझे कर्म लिप्त नहीं करते इस प्रकार जो मुझे तत्व ऐसी जान लेता है वह भी कर्मो ऐसी नहीं बनता पूर्व काल में मुखो ने भी इस प्रकार जान कर ही कर्म किए है इसलिए तू भी पूर्वजों द्वारा सदा से किए जाने वाले कर्मो को ही कर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 परब्रह्म परमात्मा में ज्ञान द्वारा एक ही भाव से स्थित होना ही ब्रह्मरूप अग्नि में यज्ञ के द्वारा यज्ञ को हवन करना है अन्य योगीजन जन श्रोत्र आदि समस्त इंद्रियों को संयम रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं और दूसरे योगी लोग शब्द आदि समस्त विषयों को इंद्रिय रूप अग्नियों में हवन किया करते हैं दूसरे योगी इंद्रियों के संपूर्ण क्रियाओं को और प्राणों की समस्त क्रियाओं को ज्ञान से प्रकाशित आत्म योग रूप अग्नि में हवन किया करते हैं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 उन दोनों में भी कर्म संन्यास से कर्म योग साधन में सुगम होने से श्रेष्ठ है हे जो पुरुष ना किसी से द्वेष करता है और न किसी की आकांक्षा करता है वह कर्मयोगी सदा संन्यासी ही समझने योग्य है क्योंकि राग द्वेश द्वंद्व से रहते पुरुष सुख पूर्वक संसार बंधन से मुक्त हो जाता है उपरयुक्त संन्यास और कर्म युग को मूर्ख लोग पृथक पृथक फल देने वाले कहते हैं न की पंडित चंद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 और भगवत स्वरूप को मनन करने वाला कर्म योगी परम ब्रह्म परमात्मा को शीघ्र ही प्राप्त हो जाता है जिसका मन अपने वश में है जो जितेंद्रिय एवं विशुद्ध अंतकरण वाला है और संपूर्ण प्राणियों का आत्मा रूप परमात्मा ही जिसका आत्मा है ऐसा कर्म योगी कर्म करता हुआ भी लिप्त नहीं होता तत्व को जानने वाला सांख योगिता देखता हुआ सुनता हुआ स्पर्श करता हुआ सूखता हुआ भोजन करता हुआ दमन करता हुआ सोता हुआ श्वास लेता हुआ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 जिनका मन तद्रूप हो रहा है जिनकी बुद्धि तद्रूप हो रही है और सचिदानंद घन परमात्मा में ही जिनकी निरंतर एक ही भाव ऐसी स्थिति है ऐसे परायण पुरुष ज्ञान के द्वारा पाप रहित होकर और को अर्थात परंगति को प्राप्त होते हैं वे ज्ञानी जन विद्या और विनय युक्त ब्राह्मण में तथा गौ हाथी कुत्ते और चांदाल में भी संदर्शी ही होते हैं जिनका मन समभाव में स्थित है उनके द्वारा इस जीवित अवस्था में ही सम्पूर्ण संसार जीत लिया गया है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 जिनके सब पाप नष्ट हो गए हैं जिनके सब संशय ज्ञान के द्वारा निवृत्त हो गए हैं जो संपूर्ण प्राणियों के हित में रथ है और जिनका जीता हुआ मन निष्ठल भाव से परमात्मा में स्थित है वे ब्रह्म पुरुष शांत ब्रह्म को प्राप्त होते हैं काम क्रोध से रहित जीते हुए चित्त वाले परम परमात्मा का साक्षात्कार किए हुए ज्ञानी पुरुषों के लिए सब और ऐसी शांत परम परमात्मा ही परिपूर्ण है बाहर के विषय भोगों को न चिंतन करता हुआ बाहर ही निकाल और नेत्रों की दृष्टि को भ्रिकुटी के बीच में स्थित करके तथा नासिका में विचरने वाले प्राण और अपान वायु को सम करके जिसकी इंद्रियां, मन और बुद्धि जीती हुई है ऐसा जो मोक्ष पारायण मुनि इच्छा भय और क्रोध से रहित हो गया है वह सदा ही भक्त है मेरा भक्त मुझको सब यज्ञ और तटो का भोगने वाला सम्पूर्ण लोगों के ईश्वरों का भी ईश्वर तथा सम्पूर्ण भूत प्राणियों का सुहृद स्वार्थ रहित दयालु और प्रेमी ऐसा तत्व से जानकर शांति को प्राप्त होता है पंचमो अध्याय समाप्त श्री परमात्मने नमः। श्रीमद भगवद गीता ष्ठ आत्म संयम गो श्री भगवान बोले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 जिसका अंतकरण ज्ञान विज्ञान से तृप्त है जिसकी स्थिति निकार रहित है जिसकी इंद्रियां भले भांति जीती हुई है और जिसके लिए मिट्टी पत्थर और सुवर्ण समान है वह योगी युक्त अर्थात भगवत है ऐसे कहा जाता है सुहृद मित्र वैरी उदासी मध्यस्थ द्वेष और बंधुगणों में धर्मात्माओं में और पापियों में भी समान भाव रखने वाला अत्यंत श्रेष्ठ है मन और इंद्रियों सहित शरीर को वश में रखने वाला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 और मन के द्वारा इंद्रियों के समुदाय को सभी और भली भांति रोककर क्रम क्रम से अभ्यास करता हुआ उप्रति को प्राप्त हो तथा धैर्य बुद्धि के द्वारा मन को परमात्मा में स्थित करके परमात्मा की सेवा और कुछ भी चिंतन न करे यह स्थिर न रहने वाला और चंचल मन जिस जिस शब्दादी विषय के निमित्त से संसार में विचरता है उस उस विषय ऐसी रोक यानी हटा कर, इसे बार बार परमात्मा में ही निरुद्ध करें क्यूँकी जिसका मन भली प्रकार शांत है जो पाप ऐसी रहित है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 सर्व व्यापी अनंत चेतन में एक ही भाव ऐसी स्थिति योग से युक्त आत्मा वाला तथा तो सब में समभाव ऐसी देखने वाला योगी आत्मा को संपूर्ण भूतों में स्थित और संपूर्ण भूतों को आत्मा में कल्पित देखता है जो पुरुष संपूर्ण भूतों में सब के आत्म रूप वासुदेव को ही व्यापक देखता है और संपूर्ण भूतो को बुझ वासुदेव के अंतर्गत देखता है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 पैर और बुदादी के साथ ब्राह्मण क्षत्रिय शुद्र और मेच्छादको का समर्थाव करता हुआ भी उनमें आत्मभाव अर्थात अपना समान होने से सुख और दुख को समान ही देखता है वैसे ही सब भूतों में देखना अपनी भाती सम देखना है अर्जुन बोले हे मधुसूदन जो यह यो योग आपने समभाव से कहा है मन के चंचल होने से मैं इसकी नित्य स्थिति को नहीं देखता हूँ क्यूँकी हे श्री कृष्ण यह मन बड़ा चंचल प्रमथन स्वभाव वाला बड़ा दृढ़ और बलवान है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 हे hey श्री कृष्ण जो योग में श्रद्धा रखने वाला है किंतु संयमी नहीं है इस कारण जिसका मन अंतकाल में योग से विचलित हो गया है ऐसा साधक योग सिद्धि को अर्थात भगवत साक्षाकार को न प्राप्त होकर किस गति को प्राप्त होता है हे hey महाबाहो क्या वह भगवत प्राप्ति के मार्ग में मोहित और आश्रय रहित पुरुष भिन्न भिन्न बादल की भांति दोनों ओर ऐसी भ्रष्ट होकर नष्ट नहीं हो जाता है hey श्री कृष्ण मेरे इस संशय को सम्पूर्ण रूप ऐसी छेदन करने के लिए आप ही योग्य है क्योंकि आपके सिवा दूसरा इस संचय का छेदन करने वाला मिलना संभव नहीं है श्री भगवान बोले हे पार्थ उस पुरुष का न तो इस लोक में नाश होता है और न परलोक नहीं क्योंकि हे प्यारे आत्म उद्धार के लिए अर्थात भगवत प्राप्ति के लिए कर्म करने वाला कोई भी मनुष्य दुर्गति को प्राप्त नहीं होता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 सम बुद्धि रूप योग के संस्कारों को अनायास ही प्राप्त हो जाता है और ही गुरु नंदन उसके प्रभाव से वह फिर परमात्मा की प्राप्ति रूप के लिए पहले से भी बढ़कर प्रयत्न करता है मन श्रीमानों के घर में जन्म लेने वाला योग भ्रष्ट पराधीन हुआ भी उस पहले के अभ्यास से ही निसंदेह भगवान की ओर आकर्षित किया जाता है तथा समबुद्धि रूप योग का जिज्ञासु भी वेद में कहे हुए सकाम कर्मो के फल को उल्लंघन कर जाता है परंतु प्रयत्न पूर्वक अभ्यास करने वाला योगी तो पिछले अनेक जन्मों के संस्कार बल इसी जन्म में संसिध होकर संपूर्ण पापों से रहित हो फिर तत्काल ही परम गति को प्राप्त हो जाता है योगी तपस्वियों से श्रेष्ठ है शास्त्र ज्ञानियों ऐसी भी श्रेष्ठ माना गया है और सकाम कर्म करने वालों से भी योगी श्रेष्ठ है इससे है अर्जुन तुम तो योगी हो संपूर्ण योगियों में भी जो श्रद्धावान योगी मुझ लगे हुए अंतरात्मा ऐसी मुझको निरंतर भजता है वह योगी मुझे परम श्रेष्ठ मान्य है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 क्योंकि वह मद मन बुद्धि वाला ज्ञानी भक्त अति उत्तम गति स्वरूप मुझ में ही अच्छी प्रकार स्थित है बहुत जन्मों के अंत के जन्म में तत्व ज्ञान को प्राप्त पुरुष सब कुछ वेर ही है इस प्रकार मुझको भजता है वह महात्मा अत्यंत दुर्लभ है उन उन भोगों की कामना द्वारा जिनका ज्ञान हरा जा चुका है वे लोग अपने स्वभाव ऐसी प्रेरित होकर उस, उस नियम तो धारण को धारण करके अन्य देवताओं को भजते हैं अर्थात पूजते हैं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 परंतु मुझको कोई भी श्रद्धा भक्ति रहित पुरुष नहीं जानता हे भरत अर्जुन संसार में इच्छा और द्वेष से उत्पन्न सुख दुख आदि द्वंद रूप मोह से संपूर्ण प्राणी अत्यंत को प्राप्त हो रहे हैं परंतु निष्काम भाव से श्रेष्ठ कर्मों का आचरण करने वाले जिन पुरुषों का पाप नष्ट हो गया है वे राग द्वेश जनित द्वंद रूप मोह ऐसी मुक्त दृढ़ निश्चय भक्त मुझको सब प्रकार ऐसी भजते हैं जो मेरे शरण होकर जरा और मरण ऐसी छूटने के लिए यत्न करते हैं वे पुरुष उस ब्रह्म को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 सबके धारण पोषण करने वाले अचिंत स्वरूप सूर्य के सदृश नित्य चेतन प्रकाश रूप और अविद्या अव से अति परे शुद्ध सच्चिदानंद घन परमेश्वर का स्मरण करता है वह भक्ति युक्त पुरुष अंतकाल में भी योग बल से भ्रुकुट के मध्य में प्राण को अच्छी प्रकार स्थापित करके फिर निश्चय मन से स्मरण करता हुआ उस दिव्य रूप परम पुरुष परमात्मा को ही प्राप्त होता है वेद के जाने वाले विद्वान जिस सच्चिदानंद घन रूप परम पद को अविनाशी कहते हैं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 हे अर्जुन ब्रह्मलोक पर्यंत सब लोग पुनरावर्ती हैं, परंतु हे कुंती पुत्र मुझको प्राप्त होकर पुनर्जन्म नहीं होता क्योंकि मैं कालातीत हूँ और ये सब ब्रह्मादि के लोग काल के द्वारा सीमित होने से अनित्य है ब्रह्मा का जो एक दिन है उसको एक हजार चतुर्युक्त तक की अवधि वाला और रात्रि को भी एक हजार तक की अवधि वाला जो पुरुष तत्व ऐसी जानते हैं योगी जन काल के तत्व को जानने वाले है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 योगी पुरुष इस रहस्य को तत्व से जानकर वेदों के पढ़ने में तथा यज्ञ तप और दानादि के करने में जो पुण्य फल कहा है उन सब सबको निसंदेह उल्लंघन कर जाता है और सनातन परम पद को प्राप्त होता है अष्टमो समाप्त श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् श्रीमद गीता नवमो अध्याय श्री भगवान बोले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 पितामह जानने योग्य पवित्र ओंकार तथा ऋग्वेद सामवेद और यजर्वेद भी मैं ही हूँ प्राप्त होने योग्य परम धाम भरण पोषण करने वाला सबका स्वामी शुभ अभ का देखने वाला सबका वास स्थान शरण लेने योग्य प्रत्युपकार न चाह हित करने वाला सबकी उत्पत्ति प्रलय का हेतु स्थिति का आधार निधान और अविनाशी कारण भी मैं ही हूँ ट्रिप्पणी प्रलय काल में संपूर्ण भूत सूक्ष्म रूप ऐसी जिसमे लय होते है उसका नाम निधान है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 शुभ अशुभ फल रूप कर बंधन से मुक्त हो जाएगा और उनसे मुक्त होकर मुझको ही प्राप्त होगा मैं सब भूतों में सम भाव ऐसी व्यापक हूँ न कोई मेरा अप्रिय है और न प्रिय है परंतु जो भक्त मुझको प्रेम से भजते हैं, वे मुझ में है और मैं भी उनमें प्रत्यक्ष प्रकट हूँ टिप्पणी जैसे सूक्ष्म रूप से सब जगह व्यापक हुआ भी अग्नि साधनों द्वारा प्रकट करने ऐसी ही प्रत्यक्ष होता है वैसे ही सब जगह स्थित हुआ भी परमेश्वर भक्ति ऐसी भजने वाले के ही अंतक में प्रत्यक्ष रूप ऐसी प्रकट होता है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 जो पुरुष मेरी इस परम ऐश्वर्य रूप विभूति को और योग शक्ति को तत्व से जानता है वह निश्चल भक्ति योग से युक्त हो जाता है इसमें कुछ भी संशय नहीं है टिप्पणी जो कुछ दृश्य संसार है वह सब भगवान की माया है और एक वासुदेव भगवान ही सर्वत्र परिपूर्ण है यह जानना ही तत्व से जानना है मैं वासुदेव ही संपूर्ण जगत की उत्पत्ति का कारण हूँ और मुझसे ही सब जगत चेष्टा करता है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 तथा संपूर्ण भूतों का आदि मध्य और अंत भी मैं ही हूँ मैं अदिति के बारह पुत्रों में विष्णु और ज्योतियों में किरणों वाला सूर्य हूँ तथा मैं उनचास वायु देवताओं का तेज और नक्षत्रों का अधिपति चंद्रमा हूँ मैं वेदों में सामवेद वेद हूँ देवो में इंद्र हूँ इंद्रियों में मन हूँ और भूत प्राणियों की चेतना अर्थात जीवन शक्ति हूँ मैं एकादश रुद्रो में शंकर हूँ और यक्ष तथा राक्षसों में धन का स्वामी कुबेर हूँ मैं आठ वस्ुओ में अग्नि हूँ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 मैं दैत्यों में प्रहलाद और गणा करने वालों का समय हूँ तथा पशुओं में मृगराज सिंह और पक्षियों में मैं गरुण हूँ मैं पवित्र करने वालों में वायु और शस्त्रधारियों में श्रीराम राम तथा मछलियों में मगर हूँ और नदियों में श्री भागीरथी गंगा जी हे अर्जुन सृष्टियों का आदि और अंत तथा मध्य भी मैं ही हूँ मैं विद्याओं में अध्यात्म विद्या अर्थात ब्रह्म विद्या और परस्पर विवाद करने वालों का तत्व निर्णय के लिए किया जाने वाला वाद हूँ मैं अक्षरों में आकार हूँ और समासों में द्वंद नामक समास हूँ अक्षय काल अर्थात काल का भी महाकाल तथा सब और मुख वाला विराट स्वरूप सब का धारण पोषण करने वाला भी मैं ही हूँ मैं सब का नाश करने वाला मृत्यु और उत्पन्न होने वालों का उत्पत्ति हेतु हूँ तथा स्त्रियों में कीर्ति श्री वाक स्मृति मेधा धृति और क्षमा हूँ तथा गायन करने योग्य श्रुतियों में मैं बृहद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 जो जो भी विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त और शक्ति युक्त वस्तु है उस उसको तुम मेरे तेज के अंश की ही अभिव्यक्ति जान अथवा हे अर्जुन इस बहुत जानने से तेरा क्या प्रयोजन है मैं इस संपूर्ण जगत को अपनी योग शक्ति के एक अंश मात्र से धारण करके स्थित हूँ दशमोध्याय समाप्त श्री परमात्मा ने नम श्रीमद गीता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 और संपूर्ण ऋषियों को तथा दिव्य सर्पों को देखता हूँ हे संपूर्ण विश्व के स्वामी, आपको अनेक भुजा पेट मुख और नेत्रों से युक्त तथा सब ओर से अनंत रूपों वाला देखता हूँ विश्व रूप मैं आपके न अंत को देखता हूँ न मध्य को और न आदि को ही आपको मैं मुकुट युक्त गदा युक्त और चक्र युक्त तथा सब ओर ऐसी प्रकाशमान तेज के पुंज प्रज्वलित अग्नि और सूर्य के सदृश ज्योति युक्त कठिनता से देखे जाने योग्य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 जैसे पतंग मोहबश नष्ट होने के लिए प्रज्वलित अग्नि में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश करते हैं वैसे ही ये सब लोग भी अपने नाश के लिए आपके मुखों में अति वेग से दौड़ते हुए प्रवेश कर रहे हैं आप उन संपूर्ण लोगों को प्रज्वलित मुखों द्वारा ग्रास करते हुए सब ओर से बार बार चाट रहे हैं विष्णु आपका उग्र प्रकाश संपूर्ण जगत को तेज के द्वारा परिपूर्ण करके तपा रहा है मुझे बतलाइए की आप उग्र रूप वाले कौन है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 मैं वैसे ही आपको मुकुट धारण किए हुए तथा तो गदा और चक्र हाथ में लिए हुए देखना चाहता हूँ इसलिए हे विश्वस्वरूप हे सहसाह आप उसी चतुर्भुज रूप ऐसी प्रकट भगवान बोले हे अर्जुन अनुग्रह पूर्वक मैंने अपनी योग शक्ति के प्रभाव से यह मेरा परम तेजो में का आदि और सीमा रहित विराट स्वरूप तुझ को दिखलाया है जिसे तेरे अतिरिक्त दूसरे किसी ने पहले नहीं देखा था हे अर्जुन मनुष्य लोक में इस प्रकार विश्व रूप वाला मैं न नेद और यज्ञों के अध्ययन से न दान ऐसी न क्रियाओं ऐसी और न उग्र तपो ऐसी ही तेरे अतिरिक्त दूसरे के द्वारा देखा जा सकता हूँ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 परन्तु हे परंत अर्जुन अनन्य भक्ति के द्वारा इस प्रकार चतुर्भुज रूप वाला मैं प्रत्यक्ष देखने के लिए तत्व से जानने के लिए तथा प्रवेश करने के लिए अर्थात एक ही भाव ऐसी प्राप्त होने के लिए भी शक्य हे अर्जुन जो पुरुष केवल मेरे लिए ही संपूर्ण कर्तव्य कर्मों को करने वाला है मेरे परायण है मेरा भक्त है आसक्ति रहित है और सम्पूर्ण भूत प्राणियों में वैर भाव ऐसी रहित है वह अन्य भक्ति युक्त पुरुष मुझको ही प्राप्त होता है एकादश अध्याय समाप्त श्री परमात्मने भगवद्गीता बोले जो अनन्य प्रेमी भक्तजन प्रकार से निरंतर आपके भजन ध्यान में लगे रहकर आप सगुण रूप परमेश्वर को और दूसरे जो केवल अविनाशी सच्चिदानंद घन निराकार ब्रह्म को ही अति श्रेष्ठ भाव से भजते हैं उन दोनों प्रकार के उपासकों में अति उत्तम योगवेदता कौन है श्री भगवान बोले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 वह चराकर सब भूतों के बाहर भीतर परिपूर्ण है और चर अचर भी वही है और वह सूक्ष्म होने से अविज्ञ है तथा अति समीप में और दूर में भी स्थित वही है वह परमात्मा विभाग रहित एक रूप से आकाश के सदृश परिपूर्ण होने पर भी चराकर संपूर्ण भूतों में विभक्त प्रतीत होता है तथा वह जानने योग्य परमात्मा विष्णु रूप ऐसी भूतों को धारण पोषण करने वाला और रुद्र रूप ऐसी संहार करने वाला तथा ब्रह्म रूप ऐसी सबको उत्पन्न करने वाला है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 इस प्रकार क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ के भेद को तथा कार्य सहित प्रकृति से मुक्त होने को जो पुरुष ज्ञान नेत्रों द्वारा तत्व से जानते हैं वे महात्मा परम ब्रह्म परमात्मा को प्राप्त होते हैं समाप्त। श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् श्रीमद गीता। अथ चतुर्दश्री भगवान बोले उत्तम उस परम ज्ञान को मैं फिर जिसको जानकर सब इस संसार से मुक्त होकर परम सिद्धि को प्राप्त हो गए हैं इस ज्ञान को आश्रय करके अर्थात धारण करके मेरे स्वरूप को प्राप्त हुए पुरुष सृष्टि के आदि में पुनः उत्पन्न नहीं होते और प्रलय काल में भी व्याकुल नहीं होते हे अर्जुन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 और प्रमाद अर्थात व्यर्थ चेष्टा और निद्रा आदि अंतकरण की मोहिनी वृत्तियाँ ये सभी उत्पन्न होते हैं जब यह मनुष्य सत्व गुण की वृद्धि में मृत्यु को प्राप्त होता है तब तो उत्तम कर्म करने वालों के निर्मल दिव्य स्वर्ग आदि लोगों को प्राप्त होता है रजो गुण के बढ़ने पर मृत्यु को प्राप्त होकर कर्मो की आसक्ति वाले मनुष्यों में उत्पन्न होता है तथा तमो के बढ़ने आरोप मरा हुआ मनुष्य कीट पशु आदि मूढ़ योनियों में उत्पन्न होता है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 और तमोगुण के कार्य रूप निद्रा प्रमाद और आलस्यादी में स्थित तामस पुरुष अधोगति को अर्थात कीट पशु आदि नीच योनियों को तथा नरकों को प्राप्त होते हैं जिस समय दृष्टा तीनों गुणों के अतिरिक्त अन्य किसी को करता नहीं देखता और तीनों गुणों से अत्यंत परे सचिदानंद घन स्वरूप मुझ परमात्मा को तत्व ऐसी जानता है उस समय वह मेरे स्वरूप को प्राप्त होता है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 उस संसार वृक्ष की तीनों गुण रूप जल के द्वारा बढ़ी हुई एवं विषय भोग रूप कोपड़ों वाली देव मनुष्य और त्रियक आदि योनि रूप शाखाएं नीचे और ऊपर सर्वत्र फैली हुई हैं। तथा मनुष्य लोग में कर्मों के अनुसार बांधने वाली अहंता ममता और वासना रूप जने भी नीचे और ऊपर सभी लोकों में व्याप्त हो रही हैं। इस संसार वृक्ष का स्वरूप जैसा कहा है वैसा यहाँ विचार काल में नहीं पाया जाता क्योंकि न तो इसका आदि है और न अंत है तथा न इसकी अच्छी प्रकार ऐसी स्थिति ही है इसलिए इस अहमता ममता और वासना रूप अति दृढ़ मूलो वाले संसार रूप पीपल के वृक्ष को दृढ़ वैराग्य रूप शस्त्र द्वारा काट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 जो तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका धारण पोषण करता है एवं अविनाशी परमेश्वर और परमात्मा इस प्रकार कहा गया है क्योंकि मैं नाशवान जड़ वर्ग क्षेत्र से तो सर्वथा अतीत हूँ और अविनाशी जीवात्मा से भी उत्तम हूँ इसलिए लोक में और वेद में भी पुरुषोत्तम नाम से प्रसिद्ध हूँ भारत जो ज्ञानी पुरुष मुझको इस प्रकार तत्व ऐसी पुरुषोत्तम जानता है वह सर्वज्ञ पुरुष सब सर्व प्रकार ऐसी निरंतर मुझ वासुदेव परमेश्वर को ही बचता है हे अर्जुन, इस प्रकार यह अति रहस्ययुक्त गोपनीय शास्त्र मेरे द्वारा कहा गया इसको तत्व से जानकर मनुष्य ज्ञानवान और प्रतार्थ हो जाता है पंचदशोध्या समाप्त श्री परमात्मने नमः। श्रीमद् श्रीमद गीता अथ षोडोध्याय श्री भगवान बोले भय का सर्वथा अभाव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 क्षमा धैर्य बाहर की शुद्धि एवं किसी में भी शत्रुभाव का न होना और अपने में पूज्यता के अभिमान का अभाव ये सब तो हे अर्जुन दैवी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुषों के लक्षण है हे पार्थ दंभ, घमंड और अभिमान तथा क्रोध कठोरता और अज्ञान भी ये सब आसुरी संपदा को लेकर उत्पन्न हुए पुरुष के लक्षण है दैवी संपदा मुक्ति के लिए और आसुरी संपदा बांधने के लिए मानी गयी है इसलिए हे अर्जुन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 जो पुरुष शास्त्र विधि को त्याग कर अपनी इच्छा से मनमाना आचरण करता है वह न सिद्धि को प्राप्त होता है न परम गति को और न सुख को ही इससे तेरे लिए यह कर्तव्य और अकर्तव्य की व्यवस्था में शास्त्र ही प्रमाण है ऐसा जानकर तू शास्त्र विधि ऐसी नियत कर्म ही करने योग्य है शुरू शुद्ध समाप्त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 और पात्र के प्राप्त होने पर उपकार न करने वाले वह दान सात के प्रयोजन से अथवा दृष्टि वह दान राजस कहा गया है जो दान बिना सत्कार के अथवा तिरस्कार पूर्वक अयोग्य देश काल में और कुत्र के प्रति दिया जाता है वह दान तामस कहा गया है ओम तत् सत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 श्री परमात्मने नमः। नम भगवत गीता अथाष्टा अध्याय अर्जुन बोले हे महाबाहु, हे अंतर्यावन हे वासुदेव मैं सन्यास और त्याग के तत्व को पृथक पृथक जानना चाहता हूँ श्री भगवान बोले कितने ही पंडित जन तो काम कर्मों के त्याग को सन्यास समझते हैं तथा दूसरे विचार कुशल पुरुष सब कर्मो के फल के त्याग को त्याग कहते हैं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 कर्म फल का त्याग न करने वाले मनुष्यों के कर्मों का तो अच्छा बुरा और मिला हुआ ऐसे तीन प्रकार का फल मरने के पश्चात अवश्य होता है किन्तु कर्म फल का त्याग कर देने वाले मनुष्यों के कर्मों का फल किसी काल में भी नहीं होता हे महाबाहो संपूर्ण कर्मों की सिद्धि के ये पांच हेतु कर्मों का अंत करने के लिए उपाय बतलाने वाले सांख्य शास्त्रों में कहे गए हैं उनको तुम मुझसे भली भांति जान इस विषय में अर्थात कर्मो की सिद्धि में अधिष्ठान और करता तथा भिन्न भिन्न प्रकार के करण एवं नाना प्रकार की अलग अलग चेष्टाएं और वैसे ही पांचवा हेतु देव है मनुष्य मन वाणी और शरीर से शास्त्रानुकूल अथवा विपरीत जो कुछ भी कर्म करता है उसके ये पांचों कारण हैं। परंतु ऐसा होने पर भी जो मनुष्य अशुद्ध बुद्धि होने के कारण उस विषय में यानी कर्मो के होने में केवल शुद्ध स्वरूप आत्मा को करता समझता है वह मलिन बुद्धि वाला अज्ञानी यथार्थ नहीं समझता जिस पुरुष के अंतकरण में मैं करता हूँ ऐसा भाव नहीं है तथा जिसकी बुद्धि सांसारिक पदार्थों में और कर्मों में लिपायमान नहीं होती वह पुरुष इन सब लोगों को मार कर भी वास्तव में न तो मारता है और न पाप से बंधता है टिप्पणी जैसे अग्नि वायु और जल के द्वारा प्रारब्धवश किसी प्राणी की हिंसा होती देखने में आवे तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है वैसे ही जिस पुरुष का देह में अभिमान नहीं है और स्वार्थ रहित केवल संसार के हित के लिए ही जिसकी संपूर्ण क्रियाएं होती हैं उस पुरुष के शरीर और इंद्रियों द्वारा यदि किसी प्राणी की हिंसा होती हुई लोक दृष्टि में देखी जाए तो भी वह वास्तव में हिंसा नहीं है क्योंकि आसक्ति स्वार्थ और अहंकार के न होने से किसी प्राणी की हिंसा हो ही नहीं सकती तथा बिना कर्तृत्व अभिमान के किया हुआ कर्म वास्तव में अकर्म ही है इसलिए वह पुरुष पाप से नहीं बनता ज्ञाता ज्ञान और ज्ञे ये तीन प्रकार की कर्म प्रेरणा है और कर्ता करण तथा क्रिया ये तीन प्रकार का कर्म संग्रह है टिप्पणी जानने वाले का नाम ज्ञाता है जिसके द्वारा जाना जाए उसका नाम ज्ञान है जानने में आने वाली वस्तु का नाम ज्ञ है कर्म करने वाले का नाम कर्ता है जिन साधनों से कर्म किया जाए उनका नाम करण है करने का नाम क्रिया है गुणों की संख्या करने वाले शास्त्र में ज्ञान और कर्म तथा कर्ता गुणों के भेद से तीन तीन प्रकार के ही कहे गए हैं उनको भी तू मुझसे भली भांति सुन जिस ज्ञान से मनुष्य पृथक पृथक सब भूतों में एक अविनाशी परमात्म भाव को विभाग रहित सम भाव से स्थित देखता है उस ज्ञान को तो सात्विक ज्ञान किंतु जो ज्ञान अर्थात जिस ज्ञान के द्वारा मनुष्य सम्पूर्ण भूतों में भिन्न भिन्न प्रकार के नाना भावों को अलग अलग जानता है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 हे अर्जुन जो तमोगुण से घिरी हुई बुद्धि अधर्म को भी यह धर्म है ऐसा मान लेती है तथा इसी प्रकार अन्य संपूर्ण पदार्थों को भी विपरीत मान लेती है वह बुद्धि तमसी है हे पार्थ, जिस अव्यभिचारणी धारण शक्ति से मनुष्य ध्यान योग्य के द्वारा मन प्राण और इंद्रियों की क्रियाओं को धारण करता है वह धृती सात्विकी है परन्तु हे प्रथापुत्र अर्जुन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 ये सब सबके सभी ब्राह्मण के, के स्वाभाविक कर्म है शुरता तेज धैर्य चतुर्ता और युद्ध में न भागना दान देना और स्वामी भाव ये सबके सभी क्षत्रिय के, के स्वाभाविक कर्म है खेती गोपालन और क्रय विक्रय रूप सत्य व्यवहार ये वैश्य के स्वाभाविक कर्म है तथा सब वर्णों की सेवा करना शूद्र का भी स्वाभाविक कर्म है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 अच्छे प्रकार आचरण किए हुए दूसरे के धर्म से गुण रहित भी अपना धर्म श्रेष्ठ है क्योंकि स्वभाव से नियत किए हुए स्वधर्म रूप कर्म को करता हुआ मनुष्य पाप को नहीं प्राप्त होता अतएव ये कुछ दोष युक्त होने पर भी सहज कर्म को नहीं जानना चाहिए क्योंकि धुए से अग्नि की भांति सभी कर्म किसी न किसी दोष ऐसी युक्त है सर्वत्र आसक्ति रहित बुद्धि वाला स्पेह रहित और जीते हुए अंधकरण वाला पुरुष सांख्य योग के द्वारा उस परम में सिद्धि को प्राप्त होता है जो कि ज्ञान योग की परानिष्ठा है उस नैष्कर्म सिद्धि को जिस प्रकार से प्राप्त होकर मनुष्य ब्रह्म को प्राप्त होता है उस प्रकार को हे कुंती पुत्र तू संक्षेप में ही मुझसे समझ विशुद्ध बुद्धि से युक्त तथा हल्का सात्विक और नियमित भोजन करने वाला शब्दादि विषयों का त्याग करके एकांत और शुद्ध देश का सेवन करने वाला सात्विक धारण शक्ति के द्वारा अंतकरण और इंद्रियों का संयम करके मन वाणी और शरीर को वश में कर लेने वाला राग द्वेष को सर्वथा नष्ट करके भली भांति दृढ़ वैराग्य का आश्रय लेने वाला तथा अहंकार बल घमंड काम, क्रोध और परिग्रह का त्याग करके निरंतर ध्यान योगी के परायण रहने वाला ममता रहित और शांति युक्त पुरुष सच्चिदानंद घन ब्रह्म में अभिन्न भाव से स्थित होने का पात्र होता है फिर वह सच्चिदानंद घन ब्रह्म में एक ही भाव ऐसी स्थित प्रसन्न मन वाला योगी न तो किसी के लिए शो करता है और न किसी की आकांक्षा ही करता है ऐसा समस्त प्राणियों में समभाव वाला योगी मेरी पराभक्ति को प्राप्त हो जाता है उस पराभक्ति के द्वारा वह मुझ परमात्मा को मैं जो हूँ और जितना हूँ ठीक वैसा का वैसा तत्व से जान लेता है तथा उस भक्ति से मुझको तत्व ऐसी जान तत्काल ही मुझ में प्रविष्ट हो जाता है मेरे परायण हुआ कर्म योगी को तो सम्पूर्ण कर्मो को सदा करता हुआ भी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 संपूर्ण गोपनीय से अति गोपनीय मेरे परम रहस्य युक्त वचन को तू फिर भी सुन तू मेरा अतिशय प्रिय है इससे यह परम हितकारक वचन मैं तुझसे कहूँगा हे अर्जुन तू मुझमे मन वाला हो मेरा भक्त बन, मेरा पूजन करने वाला हो और मुझको प्रणाम कर ऐसा करने से तू मुझे ही प्राप्त होगा यह मैं तुझ सत्य प्रतिज्ञा करता हूँ क्यूँकी तू मेरा अत्यंत प्रिय है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 जो पुरुष श्रद्धा युक्त और दोष दृष्टि से रहित होकर इस गीता शास्त्र का श्रवण भी करेगा वह भी पापों से मुक्त होकर उत्तम कर्म करने वालों के श्रेष्ठ लोगों को प्राप्त होगा हे पार्थ क्या इस गीता शास्त्र को तूने ने एकाग्र चित्र ऐसी श्रवण किया और हे धनंजय क्या तेरा अज्ञान जनित मोह नष्ट हो गया अर्जुन बोले हे अचुत आपकी कृपा ऐसी मेरा मुह नष्ट हो गया है और मैंने स्मृति प्राप्त कर ली है अब मैं संचय रहित होकर स्थित हूँ अतः आपकी आज्ञा का पालन करूँगा संजय बोले इस प्रकार मैंने श्री वासुदेव के और महात्मा अर्जुन के इस अद्भुत रहस्य युक्त रोमांचकार संवाद को सुना श्री व्यास जी की कृपा से दिव्य दृष्टि पाकर मैंने इस परम गोपनीय योग को अर्जुन के प्रति कहते हुए स्वयं योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण ऐसी प्रत्यक्ष सुना है राजन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 विजय विभूति और अचल नीति है ऐसा मेरा मत है अष्टादशो अध्याय समाप्त श्रीमद भगवद समाप्त श्री कृष्णार्पण श्री कृष्णार्पण श्री कृष्णार्पण